का में अविद्यामय में हो जाएगा रह इसलिए काम कहने की जरूरत नहीं होगा नहीं होकर नहीं हमेशा इंद्रिया होकर जागृत में तक्षणा जी इंद्रिया मानी दश कर्मेंद्रिया पंच कर्मेंद्र पंच ज्ञान दश इंद्रियों का अभिमानी होकर जागृत में रहता है मन का अभिमानी होकर के स्वप्न में रहता है और अविद्याभिमानी होकर के में रहता है मनोमय और सुशक्ति में अविध्यामय कहने से कोई दोष नहीं है के कारण आत्मा को कहना पड़ता है स्वयं क्योंकि ये सारी उपाधियां अन्य सापेक्ष प्रकाशन करती हैं और वह आपका इन सबको प्रकाशन करता हुआ वह स्वयं प्रकाशन शुरू का स्वेस्ट स्वयं स्व प्रकाश काश्च स्वरूपे प्रकाश कथम वह महिमा का अनुभव कैसे करता है तो कहते हैं यूरम दृष्टि तद्दनावासी पुत्र मित्रा वाना समुभूत पुत्र मित्र अवितया पश्यव म अपने महिमा का कैसा अनुभव करता है तो मन मित्र पुत्रादी कम वूर्व दृष्ट तद वासना वासीता सन पुत्र मित्रादिम पुत्र वासना से समुदूत होकर के पुत्र मित्र ई लोग अवित्य पुत्र है न, न मित्र है पुत्र के समान मित्र के समान सारे चीजों को वासना से उद्भूत हो जाने कारण से अविद्या के द्वारा वह विदिवश्य थे मन मन्यते। इसी प्रकार श्रुतम तासनाया अनुश्रोती उसकी वासना वहां उद्भूत हो गई है यदि कोई शब्द नहीं है लेन वह शब्द हो गया और उसको आपने सुना ये सारी बात अविद्या के द्वारा संपन्न होता है शब्द में देश दिगंध देशांतरी दिगंध देश दिगंध बने देशांतर दिगंतरी तो अलग अलग कर दिया प्रत्यल बोधम देशांतर या अलग अलग जगह में जाकर और प्रत्येक देश में भी दिगंतर है बैठे हैं, दसो दिशा है ऊपर नीचे दसो दिशा है ये दिवतर हो गया और देशांतर अब यहाँ है अब बात भी चले जाइएगा किसी और आश्रम तो वहां हो गया वो तो देशांतर हो गया देशांतरों में और देशांतरों में भी प्रत्येक देशांतर में भी वहाँ के दिगंधों में जो पुजरा पे अनुभव किया है वो सारे चीजों को प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः तत्वी अवित अविद्या उन सारी वासनाओं से वासित हुआ वा, मन में आप मनो, मन क्या कर लेगा उन वासनाओं को उद्भुत करके तत्त वस्तुओं के समान वस्तु निर्माण कर लेता है और अविद्या के द्वारा स्व स्वरूप को प्राप्त कर अलग होकर के उसका अनुभव भी करता है जन्मनी अदृष्टन तो जन्मांतर दृष्टम दृष्टम अदृष्टम चाह दिया जनमांतर में देख लेता है हाँ, में गई। हो गई। अंदर में सारा हमारा है ना जो चाहो इस जन्मनी दृष्टम और अदृष्टम वाग जन्मांतर दृष्टम अत्यंत अदृष्टि उदाहरण बनते हैं अत्यंत आदृष्ट वस्तु बंदिया पुत्र की वासना बनाओ और बंध्या पुत्र को स्वप्न में देखो ये तो हो ही नहीं सकता कैसा तो होगा अंध्या पुत्र ये कल्पना ही नहीं है जागरूक में अनुभव है न कल्पना करके कोई आपने मॉडल बना लिया हो उस मॉडल की वासना बना लो फिर उस वासना से उद्भूत करो स्वप्न में कैसा होगा जो भी मॉडल बनाएंगे ना पुत्र का होगा तो आपको वंदगा ये तो तो तो, तो दुनिया में मिलते हैं वाले तो पता हो गए व्यादि आपको कहा जाए पुत्र के ड्राइंग बनाओ आपको कलम रंग दिया जा रहा है ड्रॉइंग बनाइए खापस पकड़ ड्रॉइंग बनाइए कैसे बनाओ जो भी बना हो वो तो आरोपित होगा वास्तव तोड़ ही सकता और खरगोश तो सिंह अपराध कर भी दोगे मान लोग खरगोश भी दे दिए उसके ऊपर आप दो सिंह कागज के लगा दो है ये नहीं बहरान जो हो जाएगा क्या होगा असली सिंह तो इसीलिए जो कुछ भी हम कलाकारी भी कर लें, वो कलाकारी ही रहेगी और मिथ्या रहेगी वास्तव ही नहीं हो से वासित मन ना होने कारण है अत्यंत श्रुतम इसी प्रकार के समझिए समझ लीजिए अनुभूत इसी प्रकार से अस्मनी अनुभूत है अनुभूत परन्मनी केवल मनसा अनुभूत केवल मन के द्वारा जो अनुभूत है अरे मन सही जन्मांधर अनुभूत केवल मन के अनुभव नहीं था इसमें जन्म में अर्थात में केवल मन के द्वारा अनुभूत हो सच्चा परमार्थ उदकारी सब क्या है परमार्थ जो जला दिए में मरिचि उद का जो मरिची उदक है वो उत्तम उत्तम सर्वम जितना हमने गिना है श्रुतम और दृष्टम दो कह दिया लेकिन वो आत्म ये दो ही नहीं है सकल इंद्रियों को ग्राथ खाना है इसलिए और क्या अधिक कहा जाए कहा हुआ और न कहा हुआ जो कुछ भी है सर्वम असत वो <गेखा> <देखाने। गेखा थाँ प्रादागा> ना, ना। जागृत जो असत आपने देखा है लेकिन अनुभव किया दौड़ा ना आपने उसका पीछे जैसी यह क्रांति पर मरमुरची दिखाई देगी और उसका पिछले भागोगी आप स्वप्र में कर अत्यंत असत नहीं असत है पहले निश्चय किया अत्यंत असत को अब यहाँ असत को करे अत्यंत अदृष्ट व्रांत देखो पहले अत्यंत विशेषण किया हुआ है अत्यंत असत अलग है असद अलग चीज है असत है आरोपित होकर के भ्रांति है आरोप तो हो सकता है ना कहीं यथार्थ जल है उसको अपने कहीं आरोप कर दिया ये तो हो सकता है जो है नहीं कभी कहीं आरोप कैसे करोगे तो इसलिए वो असंभव है तो ऐसे कहते हैं सच्चा मिजये सर्वम पश्यती सर्व पश्यती उगता सकल को देखता है और सर्व मरोवासनोपाधि सर्व क्या मन विद्यमान वासना तो पारित सन एवं सर्व आत्मा मनोदेवा इस प्रकार से सर्व करणों के स्वरूप को धारण किया हुआ और मनुरूपी देव स्वप्नान शि स्वप्न को देखता है जो पहले इंद्रियों के द्वारा देखना था इंद्रिया थे अब क्या हो गए से इंद्रियो मन है सब इंद्रियों से युक्त मन है क्या लीना होना है स्वरूप में थे ही इसलिए जो है मन के साथ उसका संबंध का समाना तेजसा तेजसाभिभूत भवती अत्री सक देव स्वप्न न पश्यती अत यद ही तस्वीन शरद सुखन ना में रहने वाला जो पित्त है उस पित्त का बढ़ जाने से नींद आ जाती है सदा तेज से अभिभूत तेज बने पित्त का तेज के कारण से शरीर जैसे पित्त गर्मी बढ़ती है कई बार ऐसे भूख में क्या होता है जल्दी नींद आ जाती है और जा खाने के बाद भी आ जाती है? खाने से पित्त बढ़ जाता है शरीर पिछे किसी भी कारण से बड़े उससे निंदा करती नींद आ जाती है तो आप देखते ही दुनिया में क्या क्या होता है नींद तो आती छत फटाती रह जाए इधर दर्द उधर दर्द उधर दर्द इधर न बैठा जाए ना उठा जाए लेटा लेकर जाए ले परेशान हो जाएगा और कबे भी नींद नहीं आ सकते कपे जुकाम हो जाएगा खाते रह जाओगे छिंगते रह जाओगे नींद क्या नहीं पित्त ऐसा चीज है कि जो गर्मी को बढ़ाता है अंदर वो भी अधिक हो जाए अत्यधिक हो जाए तभी नींद नहीं आ सकती अतिशेट वैसे नियम है, नहीं है मैं वो अब पित्त का लेकिन जितना इस शरीर के लिए स्वीकृत है उतने पित्त यदि बना रहे तब तो आराम से नींद आएगा गर्मी को बढ़ाता है, गर्मी बढ़ाता है।, पित पित गर्मी बढ़ाता है शरीर में गर्मी के कारण से पित्त बढ़ता है इसे नस्त के बाद में मठा दही खाना मना क्यों किया जैसे सूर्य उगता है शरीर पित्त तो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है 12 बजे बारह धीरे धीरे पित्त घटते जाता है यह 12 बजे के बाद कम करना चाहिए हो सके तो मठा दही नहीं लेनी चाहिए सूर्यास्त हो बिल्कुल ही निशेष आकर ने कर दिया क्यों सूर्यास्त तो हो गया तो पित्त की बैटरी डाउन हो गई आप पित को बढ़ा रहा था ना बहार का सूर्य का जो प्राण शक्ति है वह आपके अंदर पित्त को बढ़ाया पित्त ही पाचन पाचक होता है पित्त पित की थैली बिगड़ जाए पाचन बंद हो जाता है इसलिए पाचन क्रिया धीरे धीरे घटती जाती है रात्रि इसलिए रात्रि भोजन निषेध कर दिया दिन में खा लो रात्रि तरल पदार्थ पित में जो विषमता आई होती है शमन करने के लिए पृथ्वत विषमता को शमन करता है और साथ साथ रात्रि काल में आवश्यक पित्त को बरकरार बनाने के लिए अब वो कहा रात में दूध पीओ दूध पीने से क्या होता है एक तो जो पित्त की विषमता वो शमन भी करेगा क्योंकि उसके अंदर ऐसे चीजें हैं, क्योंकि गाय घी की मात्रा होती है ना उसके अंदर और तो घी की मात्रा के वो तो पित्त को कंट्रोल करेगा पित्त पितगना बोला गया ग्रदम पित्तगना का है और साथ साथ उसके अंदर ऐसे भी बहुत सारे तत्व है जिससे काफी बनेगा वाथ्य बनेगा सब बनेगा वायु के अंदर दूध के अंदर वो जाकर के आपको बैलेंस बनाए रखे और पाचन क्रिया को भी ढंग से बनाए रखते हैं बिगड़ने नहीं देते व्यवस्था शास्त्र और सोच समझ के दिया हुआ है बाहर की गर्मी से भी अंदर पित पड़ता है और अंदर पित पड़ने से शरीर में गर्मी पड़ जाती है बाहर का सूर्य की किरणों में शक्ति जो हमारे पित्त को वो बढ़ाता है आज अगर कमरे के अंदर बैठे रहे के अंदर नहीं किरण लगेगा तभी होगा उगते ही बराबर चालू हो जाता है पित्त बढ़ना ऐसा परस्पर संबंध है कि अग्नि है ना ये प्रश्नो प्रश्न पहले आ चुका है वही अग्नि है वही आदित्य है वही आता है वही प्राण है सब कर सम एक दूसरे से अभेद कर दिया अत्र स्वप्रां न पश्य दी तब यह मर रूपा देव था इस स्वप्न को नहीं देखता है अथा इसलिए उसके अंतर वह इस समय क्या होता है एक तरीर है एक तब यह जो आत्मदे ईश्वरे आत्मदेव जो है स्वक् को नहीं देखता किंतु उसके आपादा इस शरीर में वह साक्ष चेतन सुख का अनुभव करने लग जाता है एक साक्ष चेतन यमित्यर्थ सुख का अनुभव बने सामूपो देव वह मनोरूपी देव यह सौर्य पिता के अरे को आगे ना सौर्य ना पिता के ने नी शयन सर्वतूत तो होती जो की नाड़ी में निरंतर बना हुआ रहता है उसके द्वारा सर्वोतभूत तो सर्वोदिभूत तो जब हो जाता है तब तिरस्कृत वासना द्वारो भवती अब वो क्या करेगा वासनाओं को तिरस्कार कर देगा वासनाओं को तिरस्कार करने का द्वार क्या है तेज का बढ़ना पिट का बढ़ना पिट बढ़ने से वासना वहां दब जाती है स्वप्र जो दिखाई दे रहे थे वहां दब जानती है परिणत जो वाषाएं थी उस द्वार को द्वार को बंद कर दिया गया दृष्टम में पायोशिमादी आक्रांत विस्मरण आदि एक बार में भी देखने को मिलता है क्या होता है जब ज्यादा गर्मी होते हैं। भी नहीं है आगे छटपट आते समझ में आता क्या करो क्या ना करो भूल ही जाता है सब कुछ इसे गर्मी के दिन से होती ही नहीं दोपहर होते, होते, होते लग जाते हैं अवालस हो जाता है और वे स्मृति का ठीक रही है। भाई उमारी आक्रांत से विस्मरणारी तत् संस्कार अनुद्बोध हाथ इसे क्यों संस्कार का उद्बोध ही नहीं हो सकता अनुद्व कुष्मा आक्रमण और अनुभव क्यों कुमता का आक्रमण होने से। इसी प्रकार यहां पर भी में क्या होता है जब उष्म के कारण अधिक कुष्णता आ जाती है वो आक्रमण कर दिया तो स्वयं अपनी सारी वासनाएं दब जाते हैं और स्वप्न बिल्कुल नहीं होगा जिससे पितृप्रधान शरीर वालों का स्वप्न शायद कम होता होगा जिसकी पितृप्रधान शरीर होगा वो स्वीप आ होता है लेटते ही बरा हो से नींद में चला जाएगा सुब्रमा से बनाओ सब खाते पीते ना आजकल बजे तक तो खाना पता चलते रहता है <laughs> आजकल के लोगों में तो कुछ प्रधान सभी में गरीब है इसलिए भैंस जैसे सो तो जाते हैं भैंस बेच के सो गए घोड़ा बेच के सो गए, डायलॉग मार घोड़ा बेच के सोने वाले हाथ है गला काट के ले जाओ पता नहीं चलेगा ऐसा बोलते हैं कैसा सोता है ये उसमें तलाक काट के लिए तो पता नहीं चलेगा इसको और आजकल तो दारू भी पी जाती कहना इसके बिना तो भोजनी पिट बढ़ाने वाली चीजें हैं सारी चीजें तो इसमें खराटे मार्ग हो जाते हैं तो विश्व से भी हालत हो जाता है भाष्यकार द्वारा पर बोला तदा सहकरण मनसो रश्म इसलिए सहकरण ही मनसो रश्म मन की जो रश्मिया उन कर्णों के सहित हृदय उपस में उपसर हो जाते हैं लीन हो जाते हैं यदा मनो धार अग्निथ अविशेष विज्ञान रूप रक्त स्विशर व्याप्यवधि है जिस लकड़ी में अग्नि है इस समय में भी है इस लकड़ी के अंदर अग्नि लेकिन पूरा व्याप्त हो कर रहा है इसलिए आपको अनुभव में नहीं आता इसी प्रकार वहा पर क्या हो रहा है कदे दार अग्नि के समान अविशेष विज्ञानोपेण मनोकृष्ण व्याप्ठ है अविशेष विज्ञान स्वरूप वाला होगा सपाइयों में विशेष विज्ञान वाला था अमन अविशेष विज्ञान सफर्धक अविद्याण रूप है ना अविज्ञान स्वरूप ही अविशेष विज्ञान स्वरूप है रूपे न कृष्ण शरीर को व्याप्त करिए व्याप्त अवधि है कड़ा सुषुप्त तब लोग कहते हैं कि भाई ये सो गया है अत्रीन काल है उस काल में क्या होता है ऐसा क्यों देव स्वप्न मन रूपा जो आत्मदेव था वह स्वप्नों को न दर्शन द्वार से निरुद्ध द्वार दर्शन का द्वार विरुद्ध होने का अंत है न होना चाहिए क्रियापद छपा नहीं है न पश्यति उसके बाद होना चाहिए दर्शन द्वार से निरुद्धत्वा है पाठ न पश्यारत दर्शन काम से सुखम बहुत तरव अन अथ तदाया वाच युक्त अत एक मूल अतः तदा अतः एक शरीर ईश्वर विज्ञान है एक विज्ञान निरावार अवशेषेण शरीरा प्रसन्न उस तो समय जो है आत्माक जब विज्ञान स्वरूप है वो तो बिना किसी प्रतिबंधक का बिना विशेष परिच्छेद का बिना किसी बाधक का अविशेष रूप से आत्म चैतन्य पूरा शरीर में व्यापक रहता है अतव प्रसन्न भवती तो प्रसन्न रहता सौम्य व्याशी वासो दे सर्वं पर वृक्ष जैसे पक्षी अपने बसेरे में वृक्ष की ओर जाते है सायकाल होते ही सारी पक्षिया अपने अपने बसेरा की ओर जाती दुनिया भी ऐसी रात वर्षा अपने अपने घर पहुंच नहीं सब लोग मनुष्य भी क्या करता है अपने कुटिया का जो भी होगा जिसका जवाब करने जा रहा है, है। सभी के अंदर पशु विशेष आशुवादी सभी इस मामले में बराबर है सब का बराबर है घोसला है और घोसले में सब लौटते है ठीक उसी प्रकार से या था बयांशी वासो वृक्ष जैसे जो पक्षिया अपने वास का जो वृक्ष होगा उसकी ओर वापस लौट कर प्रतिष्ठित हुआ करते हैं वही ठीक उसी प्रकार से वैसे ही ऐसा सब बन बुद्धि अहंकार इंद्रिया विषय वासना सारी चीजें कहा से निकली थी काम धंधा करना बाहर कौन ही लौट गई निकली कहाँ से है। इनका आत्मा ही है। आत्मा में उस अविद्या में सारा कल्पित होकर वही से निकले थे सब, सब परमात्मा में ही स्थित हो जाते हैं परमात्मा पर मायावचि परमात्मा में माया विशिष्ट परमात्मा में ही समझो तो मैं तो है ही नहीं कुछ भी हा? क्या गया शांतानी भवन दे विश्व कार्य में क्या हो रहा है अविद्या से जन्य काम और काम से जन्य कर्म निमित तक जितने भी कार्यकर्ण संघात था व्यवहार था और सब शांत आये शांतों देशो शांस आत्म तो सर्व उपाधि अन्य था भव्य मानव शांत जनगरण से आत्मा का जो स्वरूप था वो अभी तक विशिष्ट रूपेण उपाधियों के द्वारा अन्य दिखाई दे रहा था उपाधि अन्य भाव उपाधियों के कारण से उस आत्मा का जो स्वरूप है वो अन्य दिखाई उल्टा फुलटा दिखाई दे रहा था देव दिखाई दिया कोई कुछ हो को रहा है कोई कुछ कह रहा है विशिष्ट रूप में जा रहा है ना अभी अन्य कलवाशिष्ट स्वरूप वाला आत्मा को अपने विशिष्ट रूप इन्हें उपाधियों के द्वारा अब तक देखते रहे तलवात्मा कैसा वो स्वरूप अद्वयम एकम शिवम शांतम भाव यह आत्म तो स्वरूप हम ऐसा विशेषण है देश शांतेश जो उपाधि अन्य भाव्यम महत्व तो स्वरूप जो उपाधियों के द्वारा विपरीत दर्शन जिसके हो रहे थे ऐसा जो आत्मस्वरूप है जो कि अद्वैत है एक है खलियाण रूप है शांतरूप है पृथ्वी आदि अविद्यात मात्रा प्रवेशन दर्शय दृष्टान्त लहा इसी अवस्था को पृथ्वी आदि अविद्यात मात्रा प्रवेशन अविद्या अविद्यात क्योंकि अविद्या में ही प्रवेश है इसलिए अविद्या अविद्यात क्या है संकेत कहने के लिए हम आत्मी प्रश्न बोल रहे हैं है ये आत्मा से कृत क्या है ये आत्मा से निकले होते तो आत्मा में जाते आत्मा से निकले नहीं और आपकी कहानी यही था दृष्टांत से जहां से जो निकलता वही वापस लौटता है और आत्मा से निकले नहीं है तो आप कहा से जगह रहेंगे आतापर् अविद्याकृत है अविद्या से निकले हैं वापस तो अविद्या में ही चले जाएंगे और अविद्या कहा रह रही है आप आ, आ क्योंकि का आत्म तो कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं तो आप कह सकें कि अविद्या में चली हुई है आत्मा लग रहा हो गया ऐसा व्यवहार हो नहीं सकता क्योंकि आत्मा के ऊपर ही आवरण रूप है जिस अविद्या में चली जाने का मतलब है आधार और क्योंकि वो जो अविद्या है वो भी परिकल्पित वस्तु है ना उसका अधिष्ठान आत्मा है, साथ अवेद कर दिया आरोपित आरोप अवेद करता दिया है वो आरोपित बुदा अविद्या नहीं है ये सारी चीजें इन आरोप का अधिष्ठान जो आरोपित के आरोप का अधिष्ठान बुधा आत्मा अवेद करता हुआ कह दिया जा रहा है कि आत्मा में छला गया निश्चित स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को देखिए अविद्या करते अने ना इस वाक्य के की क्या कहना चाह रहे हैं भाषा अविद्याम एवं प्रवेश सोची न्याय सै पुनरुद्ववाद नियुक्ति भी यही है और उचित कथन भी है समझनी चाहिए क्योंकि सै तो वहीं से सारा उत्पन्न हुआ है वही जाएगा अविद्या द्वार द्वारा कंच परमात्म प्रतिष्ठान देखो अविद्या द्वारा आत्मा में उसकी प्रतिष्ठा जो कही जा रही है वो थी। वो है। तो कोई विरोध नहीं है ऐसे वो आपको कर लेनी चाहिए मात्रा तो महा तो दृष्टान्तो यथा ये प्रकार सौम्य प्रदर्शन व्यांशी हे सौम्य वहां पर ने भी आप देखिए वो चाहते कहा चिड़िया जो लौटे कहा गए पेड़ में अरे पेड़ में कहा जाएंगे भाई अरे पेड़ में जो घोसले वो घोसले में बैठ गए, पेड़ में थोड़ी बैठ गए वासो वृक्ष में वो सतर्क स्मृति ने भी उसके स्थान बना हुआ है जिस वृक्ष में उस वृक्ष में गए कहा गिरे वृक्ष में गए लेकिन वृक्ष में थोड़ी लीन हो वो।, वो तो उस वृक्ष पर बनाओ अपने वास में लीन उसी प्रकार से यहाँ पर भी व्यवहार और रहे हाथों में चले गए कहना नहीं आत्मा में जो इनका घोसला है आत्मा भी वृक्ष पर एक घोसला क्या बना रहे इनका अभी जर भी घोसला है घोसले तो में जा रही है यह समझ इसलिए शांत आत्मा है हम भी तो औखार मना कर रहे हैं इस बात के लिए गए तो पेड़ में नहीं घोसले में गए उसी में अगर कह रही आपने आप गया विद्यांत सृष्टान्तो यथा सृष्टान्तो यथा यथा यथावि क्यों दृष्टान करना चाहते यथा मैं प्रकार हे सौम्या प्रिय दर्शन क्योंकि सर्वोत्कृष्ट प्रश्न ने पूछा था क्योंकि पहले तीनों प्रश्न अपराध विद्या संबंधित है इसलिए पराविद्या का प्रश्न को उत्थापन किया है इसलिए इसकी काफी प्रशंसा पहले कर चुके हैं यहाँ पर इसलिए संबोधन किया है वासमृक्ष वास के लिए ही वृक्ष था उनकी अपनी तत्प्रति सं उसकी ओर हो जाते हैं एवं यथा दृष्टान्त हवा तथ वक्षण सर्वम पर आत्मनि अक्षरे संप्रष्ट जिस प्रकार दृष्टान देखा ठीक उसी प्रकार से त्यमाणम वह जो आगे कहे जाने वाले सर्व आगे कहे पृथ्वी ची मादरा चौ आप चाको मादा चगला रहा है इसलिए भाषण ने करिए यहाँ पर वक्ष्यमाण जो कुछ भी है वो तो सबका सब सर्वम परे आत्मनि अक्षरे संप्रक्षित दे उस पर जो आत्मा है अक्षर तत्व है में ही संप्रक्षित होता है किंतु सर्व जिसको आप आशीका पहले कहा दशित में न पृथ्वी आदि अविद्यात मात्रा का प्रवेश पृथ्वी आदि क्या है अविद्यात स्थूल भाव था यह सब आता है उसके अपने सूक्ष्म भाव में, में होता है वो चलेगा अपना में कारणों में लीन होना मैंने कार्य जो बाढ़ में हो रहा था वे अपने अपने कार्य कार, कार, जो बाढ़ अनुभव हुआ वो अपने कारणों में लीन हो रहे हैं पृथ्वी अपनी पृथ्वी मात्रा में नहीं हो गई झड़ अपने तन मात्रा में जैसे वैसे ही वहां पर ृथ्वी पृथ्वी मपस् आपो मात्र चेजस् तेजो मात्रु वायु आकाश मात्र आकाश्चाकाश मत्र चक्षुश द्रष्टव्य श्रोतव्य घातव्य रसित स्पर्शित्च वक्त हस्त चादात उपसच्चांद पायुश्च विसर्जित पादौच ग्य अहंकार तेजश्च विद्योतव्य विधारित ये सब सर्व है सारा आ गया कोई तत्व नहीं छोटा सब कुछ नहीं हो जाएंगे विद्या में आत्मा में तो, टीकाकार छी मात्रा छात्रा उसके कारण कौन है सब पढ़ लो पृथ्वी पृथ्वी है माता क्या जीरो गंध तन मात्रा कहा नाम से कहा जाता है तथा तो आकाशा को मदि तेज तेजो मात्रा चाहु मात्रा च चा। आकाश आकाश मात्रा छ अपना पर स्थल स्वरूप है तत्तर गुण कहीं चार गुण कहीं तीन गुणे तो तो है ना दो गुण है सभी यदि पांच गुण रहते हैं और जब कान में आता है तो पांच चार तीन दो एक गुण वाले हो जाते हैं सूक्ष्मीचय भूत आनी क्या कार्य काम में लीन हो गए और सूक्ष्म भूत अंक में अविद्या में होना है तथा चक्षुष इंद्रियन रूपम चक्ष इंद्रिय और द्रष्टव्य क्या है रोप्रष्टव्य इसी प्रकार से श्रोत इंद्रियोत्री शब्द है ग्रहण इंद्रिय गंधे दस इंद्रिय है और रसोई रवि रस या पर रस्य कहा गया इंद्रिय के लिए और रसोई तरह से लेनाश तो हो गया तीन प्रकार का वाक्य हो गए शब्द उच्चारण हस्तौच्व्यं उपस्थ आव्युषित पारो चन्तव्यं बुद्धिन्द्रिया कर्मेन्द्रिया इनके द्वारा क्या कर दिया गया ज्ञानेन्द्रिया और उनके सकल पदार्थों को बता दिया गया पहले भूत सूक्ष्म भूत स्थूल भूतों को वर्णन किया फिर ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियो को वर्णन किया मनचपूर्वोक्त मंतव्य विषय तो है बुद्धिश्चा निष्त् बुद्धव तद विषय अहंकार तो करना ही उसका उसका विषय है। हैं है। और उसको सदा जागरत रखना रखना यही चैतन्यता चा, को बनाए अभिम्चम चैतन्यताज प्रकाश विशिष्टायाष विद्युत तो इंद्र से भिन लेना जो चरम एक विलक्षण तेज होता है उसको लेना प्रकाश विशिष्टता भाष्य विषय क्या है विद्योदय दव्यम शरीर से विशिष्ट प्रकाश निकलते रहता है जैसे मरने की बात क्या धीरे तो धीरे मुर्झा जाता है ना वो प्रकाश खत्म तो होती जाती है जल सती ऐसा हो जाता है काला नीला पड़ जाता है, है? तेज के चले जाने के कारण वह तेज हो गया प्राण प्राण क्या सूत्रात्मा को यह भूतकाल से भूतों का कार्य के अंतर्गत पंच प्राण भी आ गया अलग अगर वायु चवाल माता चाह दिया उसी से ही पारा पंच पंच प्राण बढ़ाए इसलिए वहां प्राण शर्थ सूत्रात्मा यह आक संग्रियम सर्वम ही जो कहा गया है उसके द्वारा धारण करने योग्य संग्रहण करने योग्य जो कुछ भी है सरम ही कार्य करने जादम और सुख शरीर अभिमानी जो था वही सारे धारण कर रखा हुआ था और सारे कांडात को दिया था पारातम आत्मा के लिए ही संगत हुआ था अब नाम रूपात्मक वह जो था नाम रूपात्मक इतनी ही जगत हुआ करती है यह सब जगत लीन हो गया उस समय में सभी के सभी स्थान बता दिया श्रोता ग्राता सहिता मंता बुद्धा कर्ता विज्ञान पुरुष परे अक्षरा ये का स्वरूप क्या है यही पूछा गया पर विद्या चल रही है कहते कि देखो वह सर का सार वही है सर्व पर आत्मनी संप्रतिष्ठे यह सब कुछ उस पर आपका में संप्रतिष्ठित है वह क्या है सब कुछ पृथ्वी क्षेत्रीय मात्र इत्यादि गिना दिया था और आप कहते इसलिए यह जो आप तो उपाधियों के कारण से विशिष्ट रूप धारण कर लेते हैं यह सारे विशिष्ट का सामान्य स्वरूप जो है कोई अपना है इसलिए बताने जा रहे हैं एस शहीद दृष्टा यही जो देखने वाला है और स्प्रष्टा यही स्पर्श करने वाला है और यही श्रोता सुनने वाला यही घाता सूंघने वाला यही चखने वाला है रसईदा और आस्वादन करने वाला और यही मनता मरण करने वाला यही बौद्धा भी है जाने वाला और वही करता विज्ञान आत्मा पुरुष है अक्षरे वह सुषुप्ति के समय में एक दृष्टा श्रोता मंता घता बसेरे इत्यादि वाला वाला वाला जो था वो सुषुप्ति के समय में कहा चलाया परे आत्मनि अक्षरे संप्रतिष्ठे जो पराक्षर अक्षर है उसी के साथ एक ही वो तो रूप से स्थित रहता है संप्रतिष्ट भाषिकार गाते हैं आधा परम येपम जल का जल सूर्य का जगत भूकृत तो कर्तव तो तो अनु प्रविष्टम आता परम सबसे पर है यह स्वरूप है जो द्रव्य दृष्टि है उपहित जो स्वरूप है वह स्वरूप जल सूर्य का के समान है जल में दिखाई दिए हुए सूर्य के प्रतिबिंब के समान है जैसा वे जल है वैसे प्रतिबिंब दिखाएगा जल का जो भी रंग होगा यह जैसे जल में लहर है यह शांत जल है है ना? जैसा होगा उपाधि वैसे ही हो दिखाई देने लगता है इसलिए वह तो कर्तृत्व रूपेण यह अनुप्रविष्ट में शरीर में मानो अनुप्रविष्ट है इसी मार्ग को बतलाने के लिए आरम्भ करिए हैं इस मंत्र दृष्टा प्रश्ना, श्रोता घरासिता मंता बोधा कर्ता विज्ञान आता विज्ञान विद्या विज्ञानमें कर्णभूत बुद्धियादि सब कर्ण को लेकर के समझा यह विज्ञान शुद्ध शुद्ध ब्रह्म नहीं विज्ञान आनंद ब्रह्म को लेना यह विज्ञान विज्ञान शब्द का तात्पर्य कर्णों में ही क्यूंकि जो है यह कर्णों का प्रसंग चल रहा है उपाधियों तो का वर्णन किया जा रहा है जिसे उपहित होकर ये आदि विशेष रूप पर प्रतिवान हो रहा है विज्ञान विजान आदिति विज्ञानम खर्तृ कारण तो और आदि की इसलिए कि बुद्धि आदि का दिया आज क्या लेना विज्ञान आदिति विज्ञानम ने कर्कार स्वना मैं तत्व कार स्वभाव वाला विज्ञान आत्मा मैंने विज्ञान आत्मा स्वभाव विज्ञान स्वभाव वाला है अगर कर्तृत्व स्वभाव वाला है या बुद्धि उपाधि कर्त कर्ण उपाधि विशिष्ट कर्तृ स्वभाव वाला ग्रहण करना है स्वभाव विज्ञातृस्वभावे निष्कर्ष क्या निकला विज्ञात स्वभाव है किसका पुरुष कार्यकर्ण संघातोक्त उपाधि पूर्ण्वात्ष कार्य करना तो जो संगाति जो कहा गया तारस उक्त उत्पादी में पूर्ण रूपेण व्याप्त करता है इसलिए इसका क्षेत्र पुरुष सल सूर्य का प्रतिम्ब से सूर्या प्रवेश जलाद्याधार शेषे जगदाधार शेषे सूर्य जृष्टा घटा है ना जैसे सूर्य जो जल सूर्य का आदि प्रतिबिंब है कहा है वो जलादि आधार रूप में रहता है आधार शेष में रहता है सूर्य आदि का प्रवेश हुआ जैसे लगता है सूर्य आदि प्रवेश जिस प्रकार से जला जलादि आधार शेष में जल सूर्य का आदि प्रतिबिंब को देख करके को लगता है इसमें सूर्य प्रवेश करके रह रहा है ठीक उसी प्रकार से जगत के आधार से जगदात के आधार शेषे शे, पर अक्षर आत्म संप्रद्ठित है जगत का आधारभूता जो सर्वांगशेष स्वरूप परमेश्वर में पर अक्षर अच्छा तत्व में उस आत्म में ही यह पुरुष जो विशिष्ट है वह भी उस समय शुद्धकार में उसको संप्रदित होता है यह तय वास्तव में एक है यह जलसूरी में में प्रतिबिंब अनेक है वास्तव एक जल रूपी आधार जो उपाधि है वह भिन्न भिन्न होने के कारण से प्रतिबंध भी अनेक विधायी देते हैं वास्तव में वो एक कई सूर्य हुआ करता है इसी प्रकार से हम जागृत और सफर में हम अपने प्राप्त कर रहे हैं, है कर हैं। कहीं कर्ण रूपी उपाधि को लेकर के कहीं क्रिया रूपी उपाधि को लेकर के कहीं वास्पी उपाधि को लेकर आप प्रेरित हो जाते हो और सफर में होता नहीं जाए कुछ और भी बन सकता है मर्जी है ना उनकी वहात संस्कार को लेकर के खुशी बना लेता है अपने आप खुशी बन जाता है सब कुछ बनता भी है और सब कुछ को दिखने वाला भी वही रहता है इसे सर्वंपश्यती, सर्वंपश्यती था। इसलिए कहते कि देखो वह एक है, ऐसे जानने इतना कथन कर्क तात्पर्य क्या है वो शुद्ध आत्मा ही है उपाधिवशात अनेक संज्ञाओं को प्राप्त कर रहा है वास्तव में वो एक है एक जान्य वो क्या लाभ होगा यस्तु फल हैोम्य सर्व सर्वतीक्षर प्रतिप्य सो शुभ्रम्चर इस प्रकार से जानता है वह उसी वही रूप को प्राप्त कर जाता है वही तब उस आत्मा को कैसे मान रहा है अच्छा अशरीरम अलोहितम सुखम अच्छा मैंने समगूण रहित अविद्या अविद्यात मैंने कारण शरीर रहित और अशरीरम से अलोहितम कर दिया रक्ता कौन होता है इसे अक्षय तो से स्थूल शरीर क्यों क्योंकि छाया अविद्या रूप है तमु रूप होता है ना इसलिए छाया को तमोरूप माना गया अत अविद्या का लक्षित हो गया अविद्या चैतन्य कारा छाया अव अच्छा कारण शरीर आत्मा और आशेम आत्मा और लोहित रहित भी है इसका मतलब वो स्थल शरीर शरी से भी रहित है और शरीर त्रय क्या सजल प्रकार से जब शरीर त्रय वाह नहीं है इस शरीर होने वाला दोष से वो दूषित भी नहीं होता अतव शुद्धम और जो शुद्ध है नित्य होगा वह विनाशी नहीं हो सकता विनाशी तो यही तीन है अतएव वो अक्षर है ऐसा जो जानता है स परमेव अक्षरम प्रतिपद्य हे सौम्य और सर्व इसलिए जो है वह सर्वज्ञ हो जाता है सर सर्वज्ञपोवी क्यों सर्वोजो जो क्योंकि सर्वोपति वही सब कुछ और का है सब कुछ हो रखा है वो सब को जानने वाला आपने खो ही दिया जब मैं ही सब हो रखा हूँ तो मैं सब को जानता पाऊ इस स्वप्न में आप ही सब कुछ हो जाते है इसलिए आप सब को जान रहे हैं वहां तो इसी जागृत में भी यदि स्थिति आ जाए मैं ही सब कुछ हो गया हूँ एक और प्रजाय है ही वास्तव में लेकिन अज्ञान के कारण से आवर्ट के कारण से जो है ऐसा अनुभव नहीं हो पाता है यदि आप इसका अभ्यास करके सब शब्दों का अभ्यास करेंगे और स्थिति को जाएंगे। सर्वज्ञ होना कोई बड़ा बात नहीं है क्योंकि आप ही सब कुछ हुए हैं और सब कुछ क्या जब आप पर ही है और क्या नहीं जानते उसके बारे में और सब कुछ जानेंगे उसके बारे में अतएव आप स्वयं सर्वज्ञ हो जाएंगे स्व सर्वज्ञ क्यों सर्वज्ञ हो क्योंकि सर्वभवती क्योंकि सब कुछ हुआ है आप शरीर में गया ईश्वर क्या कर रहा है जान रहे की नहीं कर रहा है ईश्वर तो तो का भी अभिष्ठान जो शुद्ध है उसे आप पहुँच गए हो स्थिति आपकी हो गई और आप अपने आप के ईश्वर भाव संकल्प कर दो हो नहीं हुए आप क्या हो गए ईश्वर हो गए जैसे हर शरीर में उपाधि को लेकर के हम भाव कर रहे हो अब ईश्वर भी उपाधि को हम भाव करोगे तब ईश्वर हो गए जान लो अंतरिया जान सकते हैं क्यों नहीं जान सकते लेकिन वो स्थिति आना और वैसे फिर भाव ब्रह्म ज्ञानी मुक्त होने के बाद क्या वो ईश्वर भाव स्थिर होगा क्या वैसा संकल्प करेगा वो नहीं करेगा कारक कारण होना है तो होती जाता है बहुत सिद्धों को इस प्रकार से देखा इसलिए ज्ञानियों और बैठे रहने वाला हो जाता है कि अमु का क्या होने वाला है एक बार ऐसे हुआ छोटे महाराज बैठे हुए थे लोग पढ़ते रहे पार्ट समाप्त तो होने के बाद एक भगत उसी तले आ गया था बैठा हुआ था वा, कानपुर के खन्ना साहब तो पार समाप्त तो होते तो ही बोले यार क्यों बैठे जाओ जल्दी जाओ महादेव जाओ ट्रेन पकड़ो की लखनऊ गया लखनऊ से इलाहाबाद बदलना पड़ा क्यों राजकोट रहे इलाहाबाद उ तो देर पहुंच तो गो दूसरे दिन शाम तक पहुंचाएगा उसके बाद हो गया नहाया दोया फिर वहां से दुकान आया दुकान आने के बाद जो है उसी ने बताया क्या हुआ हम उन थके हैं बेटो ने कहा घर जाओ इन मारे नहीं वो बैठे थे हम क्या मन में उनकी प्रेरणा हुई ठीक नौ बजे दरवाजा लगाने से पहले दुकान को बंद करने से पहले ही उनको दिखा दिए चिंगारे ने बेटो बि यहाँ पकते में ही वो वहां कपड़े को रखा हुआ था कपड़े को दुकान दे उस ना निकालते निकालते हुए फिफ्टी परसेंट से ऊपर जल गए रहा